गीता तत्वचितन लभंते ब्रह्म निर्वाणम दो ईश्वर के तीन विशेषण यज्ञ सर्वलोक तपसा सर्वोक महेश्वर सुहृदम सर्वूता मृक्षति मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा समस्त प्राणियों का स्वार्थ रहित उपकारी सुहृद जानकर वह शांति को प्राप्त हो जाता है अब यहाँ पर यह बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं कि वह परमेश्वर अपने भक्त के समक्ष किस रूप में प्रकट होता है यहाँ ईश्वर के लिए तीन विशेषण बताए गए भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतान पहला भोगतारम्भ यज्ञ तपसाम ईश्वर यज्ञ और तप आदि का भोगता है इसका तात्पर्य यह है कि जीवों को जो भोगता कहा जाता है वह भले ही लौकिक दृष्टि से सही दिखे पर परमार्थ दृष्टि से तो ईश्वर ही भोगता है एक विशेष संसारी व्यक्ति भले ही अपने को कर्ता और भोगता माने पर साधक अनुभव करता है कि वह प्रभु ही उसके भीतर विराजमान होकर एक ओर कर्ता के रूप में उससे कर्म करा दे रहा है और दूसरी ओर जिन मनुष्यों या देवताओं के लिए दान यज्ञ आदि कर्म किए गए उनके भीतर विराजमान होकर उन कर्मों का भोग कर रहा है यहाँ पर यज्ञ और तप उपलक्षण है वस्तुतः इनके भीतर सभी शुभ कर्मों का समावेश हो जाता है गीता में कहा गया है कि यज्ञ दान कर्म न त्याजम कार्यमेव तद यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए अपितु वे कर्णीय हैं जब कर्णीय ही है तो किस प्रकार करें यही मानकर कि ईश्वर ही यजमान के भीतर बैठकर यज्ञ कर रहे हैं और देवता के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहे हैं हम जो अपने लिए कर्म करते हैं उसका करता भोगता भी ईश्वर है तथा दूसरों के लिए जो कुछ करते हैं उसका करता भोगता भी ईश्वर ही है श्री रामकृष्ण देव ने इसी को शिव भाव से जीवसेवा कहकर पुकारा है दूसरा सर्वलोक महेश्वरम ईश्वर सभी लोगों का महेश्वर है ईश्वर सभी लोगों का महेश्वर है जिसे मैं अपना ईश्वर मानता हूँ वही सब का नियंता परमेश्वर है अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ईश्वर का भी नियमन करने वाला वही महेश्वर है मन्नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ ही जगन्नाथ हैं भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम वह सबका सुहृद है आचार्य शंकर के शब्दों में सुहिद वह है जो प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारणम प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करता है ईश्वर इसी प्रकार सब का उपकार करने वाला है बदले में वह जीव से कुछ नहीं चाहता सर्वलोक महेश्वर कहने से ऐश्वर्य का बोझ होता है और जीव को उसके समीप जाने में संकोच हो सकता है पर उसे सुहित बदला ऐश्वर्य की दीवाल तोड़ दी जा रही है दूरी समाप्त कर दी जा रही है और यह बोध कराया जा रहा है कि वह नितान्त अपना है और उसका दरबार सबके लिए बेरोक टोक खुला है भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त मुझे तत्व से ऐसा जान लेता है कि मैं ही उसकी समस्त क्रियाओं का कर्ता और भोगता हूँ समस्त लोकों के ईश्वर का भी मैं ईश्वर हूँ तथा साथ ही उसका सुरभिद हूँ तो वह शांति को प्राप्त हो जाता है जो कि मानव जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार यह कर्म संन्यास योग नामक पांचवा अध्याय पूरा होता है